मिल गया मिल गया मुझे मिल गया सुनिधि ने अचानक से अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहा इस वक्त टीम के सभी मेंबर बड़ी शिद्दत और लगन से काम कर रहे थे इसीलिए रिजल्ट भी बहुत जल्दी जल्दी सामने आ रहा था सुनिधि की एक्सपेरिमेंट देखकर बाकी सभी इन्वेस्टिगेटर्स भी अपना काम रोककर कर उसकी तरफ देखने लगे इस आदमी का नाम करण है करण मल्हान ये भी अशोक और रमाकांत अग्रवाल के साथ आर्मी में एक ही बटालियन में था और ये भी महाराष्ट्र से है और सबसे बड़ी बात यह कर्जत का रहने वाला ये न्यूज सुनकर सभी इन्वेस्टिगेटर अपनी जगह से एक्साइटमेंट के कारण उठकर खड़े हो गए। एक ही पल के बाद सुनिधि ने इस आदमी की फोटो निकाल कर सबके सामने रख दी कंप्यूटर पर एक दो क्लिक करने के बाद ही इस आदमी की सारी डिटेल निकल कर, निकल कर सामने आ गई। पता चला कि इसकी उम्र इस वक्त तकरीबन छप्पन साल है और ये आर्मी का रिटायर्ड सोल्जर है आर्मी ऐसी रिटायर होने के बाद इसे अब तक कोई जॉब नहीं मिल सकी और न ही इसकी कोई फैमिली है ये सुनकर राघव भागता हुआ सुनिधि के करीब पहुंचा और उसके कंप्यूटर पर बैठते हुए बोला मुझे बस पांच मिनट दो मैं इसकी सारी डिटेल निकाल रहा हूं अभी राघव को कंप्यूटर पर उंगली चलाते हुए तीन चार मिनट ही हुए थे उसने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी कंप्यूटर पर जरा और जोर से एंटर का बटन प्रेस करते हुए उसने बोलना शुरू किया ये करण मल्हान अपने माँ बाप की इकलौती संतान है इसका कोई भाई बहन नहीं है इसने शादी भी नहीं की है तो बच्चों का तो कोई सवाल ही नहीं उठता फिर कुछ सेकंड रुकने के बाद राघव ने आगे बोलना शुरू किया और इसके पास कोई जॉब भी नहीं है ये ये आदमी अभी किसी मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा है क्या मेंटल हॉस्पिटल सभी सुनकर मेंटल प्रॉब्लम पागल है ये आदमी राघव ने कम्प्यूटर स्क्रीन आरोप अपनी नजरें गढ़ाते हुए कहा वो इस मेंटल हॉस्पिटल में पिछले सात सालों ऐसी अपना इलाज करवा रहा है नो फैमिली रिकॉर्ड न कोई बेटा न कोई बेटी न बीबी कुछ नहीं कोई पूछने वाला नहीं इसे तो हम भी भूल रहे थे नहीं ये नहीं हो सकता पीछे खड़े जतिन ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, अगर इसका कनेक्शन 1994 के किडनैपिंग केस से होता तो फिर यह आज काफी अमीर होता और और इसने शादी भी जरूर की होती और और ये आदमी पागल कैसे हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा मिनट एक मिनट वहां उससे मिलने के लिए भी कोई जाता है ये ये ण का कोई कजिन है रुको एक मिनट में देखता हूँ राघव ने कंप्यूटर की कीबोर्ड पर कुछ सेकंड अपनी उंगलियां चलाने के बाद कहा उसके कजिन का नाम है शीला मल्हान और उसका फोन नंबर भी मिल गया नोट करो नाइन सिक्स नाइन सिक्स सिक्स फोर एट टू नाइन राघव के ठीक पीछे खड़े देव ने तुरंत ही अपना फोन बाहर निकाला और नंबर डायल कर दिया ओ, एक मिनट विक्रांत को कुछ याद आया वो अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ बढ़ चला व्हाइट बोर्ड पर उसने शीला मल्हान का नाम नोट कर लिया ये, ये कुछ चानी से लग रही विक्रांत इस केस के बारे में शुरू से सोचने लगा तभी उसे कुछ याद आया अच्छा हाँ ये तो सुमित मल्हान की माँ का नाम है हैलहान सुमित मल्हान का भी नाम किडनैप हुए बच्चों की लिस्ट में शामिल था उस वक्त सुमित की उम्र मात्र दस साल ही थी ओ नैना चौंकते हुए कहा मतलब की करण सुमित मल्हान का मामा लगता था क्या क्या कहा आपने ऐसा कैसे हो सकता है देव ने चौंकते हुए कहा उसकी तेज आवाज सुनकर यहाँ मौजूद सभी चौक उठे और पलटकर देव के जवाब का इंतजार करने लगे देव ने फोन रखते हुए कहा, शीला तो बता रही है कि उसके कजिन करण की मौत हो चुकी है उसे मरे सात साल हो चुके हैं। क्या बकवास कर रही है ये राघव ने सख्त लहजे में कहा हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है उसके मरने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है राघव फिर से कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर देखते हुए बोल पड़ा हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में तो अभी तक जिंदा है एक मिनट शांति से काम करो नैना ने नै उसे चुप कराते हुए कहा अभी शीला ने बताया कि उसका कजिन करण मलहान छह साल पहले मर चुका है जबकि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के हिसाब से वो अभी जिंदा है मतलब उसके मरने का कोई प्रूफ नहीं है यानी कि कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें यहाँ से कुछ पता चल सकता है और शीला ने बताया की देव फिर से बीच में ही बोल पड़ा करण की फैमिली का कोई दवा का बिजनेस था वो कोई आयुर्वेदिक दवा बनाते थे और और उसका घर लोनावला से थोड़ी दूरी पर पश्चिम दिशा में था क्योंकि वहाँ काफी पहाड़ और जंगल था तो उन्हें अपनी दवा के लिए जड़ी बूटी भी आसानी से मिल जाती थी ओ शिट! जैसे ही देव ने अपनी बात खत्म की तुरंत ही विक्रांत पीछे से चिल्ला पड़ा वो फिर से अपने बोर्ड के पास पहुंचा और वहाँ लगे लोनावला के मैच पर उंगली रखने रखते हुए बोला लोनावला से कुछ दूरी पर ही पश्चिम दिशा में ये जगह है जहाँ काफी जंगल है और शिला के हिसाब से उसके कजिन का घर यही कहीं था और और यहाँ पर किडनेपर ने वाले पैसे डिलीवर करने के लिए मंगवाए थे ये देखो यहाँ विक्रांत ने सभी का ध्यान विक्रांत की आखे हाँ, बड़ी हो गयी तब के सब सन रहे ओके, मतलब तीनों आपस में बिल्कुल मैच कर रहे हैं नैना ने अपना सिरे लाते हुए कहा करण मल्हान उस एरिया का था जहां पर किडनैपर ने पैसे मंगाए उसे उस एरिया के बारे में अच्छे से पता था दूसरे नंबर पर अशोक अशोक माइंस के बारे में सब कुछ जानता है वो बम का भी एक्सपर्ट था और फिर ये रमाकांत अग्रवाल ये आर्मी के साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट में भी काम कर चुका है मतलब पुलिस के काम करने के तरीके ऐसी काफी अच्छे से वाकिफ है तीनों एक एक फील्ड में एक्सपर्ट थे और फिर तीनों आर्मी की एक ही बटालियन में काम करते थे एक ही उम्र के है और जाहिर है की अच्छे दोस्त भी रहे होंगे कुल मिलाकर इन्होंने परफेक्ट प्लानिंग की और तीनों ने अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से काम को भी परफेक्ट तरीके से डिवाइड किया वाओ परफेक्ट क्राइम परफेक्ट किडनैपिंग लेकिन सुनिधि अचानक से बोल पड़ी करण मल्हान अपने ही भांजे की किडनैपिंग क्यों करेगा और और उसका मर्डर मुझे तो नहीं लगता की कोई इंसान अपने भांजे के साथ ऐसा कर सकता है क्यों नहीं कर सकता वो वो पागल भी तो हो गया हो सकता है वो इसी सदमे में पागल हो गया हो अमित ने सुनिधि की बात का जवाब देते हुए कहा लेकिन एक बात और है जतिन ने भी संशय जाहिर किया अगर इन तीनों ने इतनी बड़ी किडनेपिंग को अंजाम दिया तो फिर इन्हें फरार हो जाना चाहिए इतना बड़ा क्राइम करने के बाद ये मुंबई क्या महाराष्ट्र में भी टिके रहने की हिम्मत कहां से ले आए अरे यही सबसे अच्छा तरीका है ना अब अगर इसी शहर में रहेंगे तो फिर किसी को ज्यादा शक भी नहीं होगा बाहर जाने पर तो लोगो को शक भी तो हो जाता है न वैसे मुझे लगता है की हमें सच को खुद ही सामने आने देना चाहिए मैंने जवाब दिया फिर उसने देव की तरफ देखते हुए कहा देव तुम फटाफट मेंटल हॉस्पिटल जाओ और वहां से करण के बारे में पता करने की कोशिश करो वहां डॉक्टर से लेकर स्टाफ तक सबको इंटेरोगेट करो और करण की पूरी डिटेल निकाल कर लाओ नैना का ऑर्डर मिलते ही देव फटाफट वहां से मेंटल हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया फिर नैना ने जतिन की तरफ देखते हुए कहा जतिन तुम शीला महाजन के घर जाओ और वहाँ ऐसी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है सब कुछ डिटेल में लेकर आओ और राघव और सुनिधि नैना ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा साथ ही उसने विक्रांत को भी इशारा किया तुम तुम लोग ये पता करो कि इन तीनों के बीच क्या क्या कनेक्शन मिल रहे हैं ये तीनों लोग गजेंद्र ठाकुर को जानते हैं या नहीं और गजेंद्र ठाकुर का इस केस से कोई कनेक्शन है दुश्मनी वगैरह जो भी है सब कुछ पता लगाओ ओके उन दोनों ने सहमति ऐसी सिरे लाते हुए कहा और फिर फटाफट अपने अपने काम में लग गए केस के बारे में अचानक ऐसी इतना कुछ पता चलने के बाद क्राइम ब्रांच के ऑफिस का माहौल बिल्कुल बदल चुका था विक्रांत मुड़ा और वो अपने टेबल पर रखी हुई कॉफी को उठाकर पीने लगा एक ही सिप लेने ऐसी उसे एहसास हुआ कि कॉफी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है फिर वो ऑफिस में ही बने हुए पेंट्री की तरफ जाने लगा वो अपने लिए फिर से कॉफी बनाने जा रहा था वो अभी दो कदम ही चला था कि उसने देखा की पेंट्री के गेट के सामने नैना अपने हाथ बांधे खड़ी थी उसके एक्सप्रेशन देख लग रहा था की वो विक्रांत ऐसी कुछ बेहद जरूरी बात करना चाहती है